शिवानंद स्मृति संग्रह गुरुदेव की पुण्य स्मृति कथा स्वामी अक्षयानंद मेरा ब्रह्मचर्य पहले ही हो गया था पूजनी राजा महाराज जी से मैंने दीक्षा की बात कही थी उन्होंने कहा था कि होगी कुछ दिनों के अनंतर एक दिन प्रातः काल लगभग आठ बजे वह अतिथि निवास से मठ की ओर जा रहे थे कि दवा खाने के पास वाले आम्रवृ के सामने मैंने उन्हें प्रणाम कर दीक्षा की बात कही वह गंगा की ओर देखते हुए खड़े थे थोड़ी देर चुप रहकर बोले तुम्हारी दीक्षा तारक दादा से होगी मैंने कहा आपसे दीक्षा लेने की मुझे इच्छा है इस पर उन्होंने पूछा क्या तुम मुझे गुरु मानते हो मैंने उत्तर दिया जी हाँ मानता हूँ इस पर उन्होंने पुनः कहा गुरुवाक्य की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो जाओ अभी तारक दादा से जाकर कहो कि महाराज ने कहा है आप मुझे दीक्षा दीजिए महापुरुष महाराज उस समय अतिथि निवास में रहते थे उनके पास जाकर मैंने कहा महाराज ने मुझे दीक्षा देने के लिए आपसे कहने की आज्ञा दी है इस पर उन्होंने बताया महाराज से जाकर कह दो कि मैं कभी किसी को दीक्षा नहीं देता वही दीक्षा देंगे थोड़ी देर रुककर कर उन्होंने कहा तुम अब अपना काम करो मैं महाराज से कह दूंगा इसके कुछ दिनों बाद एक दिन प्रातःकाल अतिथि निवास से मैं शरत महाराज और महापुरुष महाराज बैठे थे मैं उन्हें प्रणाम करने गया प्रणाम करके खड़ा हुआ तो शरद महाराज ने महापुरुष महाराज से कहा आप इसे दीक्षा दे दीजिए इस पर महापुरुष महाराज ने कहा तुम्ही दे दो ना वे आपस में इस तरह वार्तालाप करने लगे इसके बाद महापुरुष महाराज ने मुझसे तंबाकू भर लाने के लिए कहा मैं बाहर आकर तम्बाकू भर रहा था कि इतने में सुनाई पड़ा कि महापुरुष महाराज शरद महाराज से कह रहे थे कि इसकी इच्छा महाराज से दीक्षा लेने की है शरत महाराज ने कहा कि वह वैसा लड़का नहीं है तंबाकू भरकर कमरे में जैसे ही गया कि शरत महाराज बोल उठे अजय केशव तुम किससे दीक्षा लेना चाहते हो मैंने कहा आप लोग तीनों ही श्री श्री ठाकुर की संतान हैं आप तीनों ही मेरे गुरु हैं जो कृपा कर मुझे दीक्षा देंगे उसी से मेरा कल्याण होगा इस पर महापुरुष महाराज ने कहा तुम जाओ अपना काम करो तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी मैं अपने काम में चला गया इसके कुछ दिनों के अनंतर विशेष काम के लिए महापुरुष को ढाका जाना पड़ा वह मठ के घाट के पास नाव पर बैठे थे मुझे बुलाया नाव पर प्यार से बिठाया और कहा तुम चिंता मत करो तुम्हारी दीक्षा हो जाएगी जैसे जब ध्यान कर रहे हो वैसे ही करते चलो मैं ढाका से लौट आऊँ उनका स्नेह पाकर मुझे बहुत ही आनंद मिला मैं प्रणाम कर चला आया बाद में खबर मिली कि उन्होंने ढाका में दीक्षा देना आरंभ किया है सुनकर मैं आनंदित हुआ उसके बाद बलराम मंदिर में महाराज अस्वस्थ हो गए महापुरुष महाराज ढाका से चले आए महाराज का शरीरांत हुआ महापुरुष महाराज बहुत ही शोकाकुल हो गए वह हर समय गंभीर रहने लगे इसके कुछ महीनों के बाद मुझे बुलाकर उन्होंने कहा कल तुम्हारी दीक्षा होगी उन्होंने श्री श्री ठाकुर मंदिर में ले जाकर मुझे दीक्षा दी लगभग आठ वर्ष तक मैं लगातार दवा खाने में काम कर रहा था दवा खाने का काम मुझे अब अच्छा नहीं लगता था उनके समीप मन की अवस्था व्यक्त करने पर उन्होंने कहा बहुत अच्छा तुम मेरे पास रहो उस दिन से मैं उन्हीं की सेवा करने लगा जीवन के अंतिम भाग में वह रात को सोते नहीं थे ध्यानस्थ होकर रहते थे एक रात को लगभग एक बजे उन्होंने मुझसे कहा अमूक श्लोक कहो तो तब मैंने पढ़ा आपुर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविस यदव तद्वत्मा यम प्रविशंति सर्वे स शांति मापनो न काम कामी गीता दो सत्तर उन्होंने पूछा इसका अर्थ जानते हो मैंने उत्तर दिया नहीं उन्होंने अच्छी तरह इस श्लोक का अर्थ समझा दिया नदियों का जल समुद्र में जाकर गिरता है किंतु वह समुद्र को उद्वेलित नहीं कर सकता देखो उसी प्रकार कोई भी कामना या वासना मुझे जरा भी उद्वेलित या विचलित नहीं कर सकती मेरे मन में सांसारिक कोई भी कामना या वासना नहीं है सत्य कहता हूँ मेरे भीतर जरा भी कामना या वासना नहीं है माँ ने मुझे सब कुछ दे पूर्ण कर दिया है उनका अधेय कुछ भी नहीं है और मेरा अप्राप्ति भी कुछ नहीं है एक दूसरी रात को उन्होंने मुझसे कहा या निशा इस श्लोक को तो कहो मैंने कहा या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृति संयमी यश्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्य तो मुने है गीता दो उनहत्तर सुनकर उन्होंने मुझसे पूछा इसका अर्थ जानते हो मैंने कहा नहीं तब उन्होंने कहा योगी लोग रात को नहीं सोते दिन में थोड़ा विश्राम लेते हैं गृहस्थ लोग दिन में काम काज करते हैं और रात को सोते हैं इस कारण माँ ने कृपा करके जता दिया है कि अब तुम्हें निद्रा नहीं आएगी इस प्रकार उस दिन उन्होंने अपने संबंध में अनेक बातें बताईं एक समय उन्हें कठिन धमा रोग हो गया था दिन रात वह बैठे ही रहकर बिताते थे एक दिन गहरी रात में मुझसे कहा मुझे ज़रा लेटा दे सकते हो मैंने धीरे धीरे उन्हें तकिए पर लिटा दिया और मैं पास ही बैठा रहा थोड़ी देर बाद देखा दमे के खिंचाव का शब्द नहीं है सिर तकिए लुढ़क गया है सारा शरीर मानो ढीला पड़ गया है सांस एकदम बंद देखकर मैं घबराने लगा क्या शरीर छूट गया परंतु भय से किसी को बुला ना सका चुपचाप बैठा ही रहा लगभग एक घंटे के बाद अवस्था बदली उन्होंने एक लंबी सांस छोड़कर सिर को तकीय पर खींच लिया साथ साथ दमा भी चलने लगा मुझसे कहा जल्दी से मुझे बिठा दे उसके बाद बैठकर उन्होंने कहा देखो थोड़ा विश्राम ले लिया वह कहा करते थे कि शरीर में जब असहनी कष्ट होता है तो उस समय मैं अपने मन को समाधि कर लेता हूँ उस समय शरीर का कष्ट अनुभूत नहीं होता शरीर भी थोड़ा सुस्ता लेता है एक दिन सुबह से उन्हें दस्त होने लगा शाम को मैंने जाकर पूछा आप कैसे हैं उन्होंने जोर देकर कहा क्या मैं शरीर हूँ कि कष्ट भोग करूँगा मैं शुद्ध बुद्ध आत्म स्वरूप हूँ मैं चाहूँ तो इस शरीर को थूक की तरह फेंक सकता हूँ एक रात को सामने के कमरे में उनका सेवक सो रहा था उसी समय महापुरुष जी ने आवेग के साथ मुझसे कहा देखो यदि माँ कृपा करके उसे न भेजती तो मेरी क्या अवस्था होती माँ ने उसे उपयुक्त शरीर दिया है रात को नीचे मेरी चारपाई के पास बैठा रहता है बैठे बैठे ही सोता रहता है मैंने पुकारा थोड़ा जल दो पीऊँगा तुरंत उठकर उसने जल दिया जल पी लेने पर गिलास को मेज पर रखकर, फिर वह वहीं बैठ गया और बैठकर ही सोने लगा एक बार के सिवाय दो बार बुलाना नहीं पड़ता उसे सोने में जितनी देर जगने में भी उतनी ही देर लगती है किसी दूसरे समय उन्होंने सेवक का नाम लेकर मुझसे कहा वह इतने दिनों तक माता की तरह मेरी सेवा कर रहा है वह न होता तो वह शरीर ही न रहता सलखिया के एक अटॉर्नी अर्थात वकील बहुत दिनों से मठ के मुकदमों का काम कर रहे थे काम काज के लिए प्रायः वह मठ में आते थे किंतु ठाकुर मंदिर में नहीं जाते और न साधुओं को प्रणाम भी करते थे मठ के कामकाज के लिए रुपये पैसे नहीं लेते थे किंतु भाग्य विपर्य से उन पर बहुत ऋण हो गया संपत्ति का नीलाम हो गया रहने के मकान का भी नीलाम में चलने का दिन आ गया एक दिन पूर्व मठ में आए चेहरा उदास था मठ में आकर महापुरुष जी के कमरे में प्रवेश करते ही उनका चेहरा देख वह बोल उठे क्या जी कैसे हो तुम्हारा चेहरा मुरझा क्यों गया है उस भद्र पुरुष ने कहा हम लोग गृहस्थ हैं हर समय ही आपत्ति विपत्ति लगी रहती है महापुरुष जी ने पूछा क्या हुआ है सारी बातें खोल कर बताओ उन्होंने कहा ऋण के कारण सारी संपत्ति बिक गई है अब केवल रहने का मकान बचा है यह भी कल नीलाम पर चढ़ेगा मित्रों से कोई सहायता नहीं मिली महापुरुष ने भेद व्यक्त करते हुए कहा तो पत्नी पुत्र लेकर कहाँ रहोगे कितने रुपए में नीलाम होगा उन्होंने कहा चार हजार रुपये में सुनकर महापुरुष जी ने आवेग के साथ कहा यह रुपए ले जाओ मकान छुड़ा लेना वकील साहब ने कहा आपका रुपया कैसे चुकाऊंगा बहुत प्यार से उन्होंने कहा तुम अपने हो इसलिए चिंता मत करो वह कहते गए मित्र बंधु कोई किसी का नहीं है इतने दिनों के बाद जब समझ में आया केवल एक ही अपने हैं और कोई नहीं है कुछ साल बाद वह वकील महोदय महापुरुष जी को वे रुपये वापस दे गए एक दूसरे दिन की घटना है एक भक्त की लड़की का विवाह हो गया दुर्गा पूजा के पहले वह भक्त महापुरुष महाराज को प्रणाम करने के लिए आए बातचीत के प्रसंग में महापुरुष महाराज ने उनसे पूछा तुम्हारी लड़की कैसी है उन्होंने कहा अच्छी है अभी ससुराल गई है महापुरुष महाराज ने कहा दुर्गा पूजा आने वाली है तत्व अर्थात सौगात भेजोगे ना भक्त ने कहा इस साल तत्व नहीं भेज सकूँगा मेरी नौकरी भी नहीं है महाराज ने कहा यह कैसी बात लड़की अभी अभी ससुराल गई है बेटिया का तत्व ना भेजने से लोग क्या कहेंगे ससुराल में लड़की को बातें सुननी पड़ेगी भक्त ने कहा रुपये का प्रबंध नहीं है इस पर महाराज ने पूछा कम से कम कितने रुपये होने से तत्व तो भेजा जा सकेगा उन्होंने कहा कितना ही कम क्यों न हो साठ रुपये से कम में न होगा महाराज ने कहा साठ रुपये ले जाओ तत्व तो भेज दो उन्होंने कहा आपका रुपया कैसे लूंगा? उन्होंने उत्तर दिया यह क्या बात है तुम लोग ठाकुर के भक्त हो मेरे अपने जन हो इस पर वह भक्त आनंद और कृतज्ञता से रोक पड़े एक दिन रात को रोक के कारण महापुरुष महाराज को बड़ा कष्ट हो रहा था मुझसे उन्होंने कहा देखो दूर दूर से लोग दीक्षा लेने आते हैं उनके दुख कष्ट देखकर मंत्र देना पड़ता है बदले में उनके पाप ताप मुझे भोगना पड़ता है इसी कारण इतना कष्ट है फिर कभी ऐसा मनुष्य भी आता है कि उसे मंत्र देकर मन में आनंद मिलता है वह पवित्र आत्मा होता है उस दिन एक व्यक्ति को दीक्षा देनी पड़ी मंत्र कहते ही वह रोने लगा एक दूसरे दिन रात को उन्होंने कहा आज बलांगीर की रानी आई थी एक बड़ी बात कह गई क्या कहाँ जानते हो जाते समय साष्टांग प्रणाम कर मेरे चरण पकड़ कर रोती हुई बोली महाराज आपके तो अनेक मनुष्य हैं किंतु मेरे अपने कहने योग्य आपके सिवाय और कोई नहीं है यह बहुत बड़ी बात है रे ब्रजगोपियों का भाव है श्री कृष्ण में आत्मसमर्पण श्रीमती राधिका ने श्री कृष्ण से यह बात कही थी